पहला भगवान बुद्ध कहते हैं कि संतों का धर्म कभी जरा जराजीर्ण नहीं होता है फिर कृष्ण महावीर स्वयं बुद्ध और जीसस के धर्म इतने जरा जराजीर्ण कैसे हो चले इस प्रसंग पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करें संतों का धर्म निश्चित ही कभी जराजीर्ण नहीं होता है और जो जराजीर्ण हो जाता है वह संतों का धर्म नहीं ईसाइयत का कोई संबंध ईसा से नहीं और बौद्धों का कोई संबंध बुद्ध से नहीं जैनों को महावीर से क्या लेना देना है जो महावीर ने कहा था वह तो अब भी उतना ही उज्ज्वल है लेकिन जो सुनने वालों ने सुना था वह जराजी हो गया जो कहा जाता है वही थोड़ी सुना जाता है जब बुद्ध बोलते तो बुद्ध तो अपनी ही भावदशा से बोलते तुम जब सुनते हो अपनी भावदशा से सुनते हो इन दोनों बीच में बड़ा अंतर है बुद्ध पर्वत के शिखर पर खड़े है तुम अपनी अंधेरी खाइयों में पड़े हो बुद्ध प्रकाश के उज्जवल शिखरों से बोल रहे हैं तुम अपने गहन अंधेरे में सुन रहे हो प्रकाश से जो जन्मा है अंधेरे मन तक पहुंचते पहुंचते कुछ का कुछ हो जाता है फिर जो तुम सुनते हो उसी से शास्त्र निर्मित होते हैं फिर तुम जो सुनते हो उसी से संप्रदाय बनते तुम्हारे सुने हुए को तुम बुद्धों का कहा हुआ मत समझना इसी कारण प्रश्न उठ गया जैन धर्म का अर्थ महावीर ने जो कहा वह नहीं क्योंकि महावीर को तो समझने के लिए महावीर होना पड़े अपने चेतना के तल से ऊपर की बात तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक चेतना का तलना उठ जाए एक छोटा बच्चा भी सुन लेता है संभव है कोई आदमी प्रेम की महिमा गा रहा हो एक छोटा सा बच्चा भी सुन लेता है लेकिन छोटा बच्चा प्रेम को कैसे समझे अभी तो उसकी वासना के स्रोत जगे नहीं सोए तुम एक छोटे बच्चे को ले जा सकते हो खजुराहो के मंदिर में वो देखेगा नकली स्त्री पुरुषों की मूर्तियां देखेगा जरूर लेकिन उसके भीतर कोई भाव इससे पैदा नहीं होगा शायद पूछेगा कि क्या यह क्या लेकिन तुम काम को या संभोग को उसे समझा ना सकोगे वह तो जवान होगा तभी समझ पाएगा जब प्रौढ़ होगा तभी समझ पाएगा जो काम के संबंध में सच है वही धर्म के संबंध में भी सच है धर्म को समझने के लिए भी एक प्रौढ़ता चाहिए ध्यान की प्रौढ़ता जब ध्यान का रस पक जाता है तो ही समझ पाते हो महावीर को जिन्होंने सुना उन्होंने अपने ढंग से समझा उस ढंग के आधार पर जैन धर्म निर्मित हुआ ये जैन धर्म जरा जीर्ण उसी दिन होना शुरू हो गया जिस दिन बनना शुरू हुआ इसकी मौत तो उसी दिन शुरू हो गई जिस दिन ये जन्मा हालांकि जैन सोचता है इसका संबंध महावीर से बौद्ध सोचता है इसका संबंध बुद्ध से ईसाई सोचता है इसका संबंध जीसस से कोई संबंध नहीं जरा भी संबंध नहीं अफवाहें हैं लोगों ने जो सुनी जो मूल है खो गए खो ही जाएगा उस मूल को सुनने के लिए एक और तरह की प्रतिभा एक और तरह की प्रज्ञा चाहिए ध्यान से उज्ज्वल बुद्धि चाहिए ध्यान में नहाया हुआ चैतन्य चाहिए बुद्ध को समझने के लिए बुद्ध होना पड़े कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण होना पड़े इसलिए बुद्ध ठीक ही कहते हैं कि संतों का धर्म कभी जराजीर्ण नहीं होता और दो संतों का धर्म अलग थोड़ी होता है जो जराजीर्ण हो जाए जो कृष्ण ने कहा है भाषा अलग है वही बुद्ध ने कहा है भाषा अलग है वही मोहम्मद ने कहा है भाषा अलग है स्वभावता मोहम्मद अरबी बोलते और बुद्ध पाली बोलते और कृष्ण संस्कृत बोलते भाषाएं अलग है अलग अलग समयों में अलग अलग प्रतीकों के प्रवाह में अलग अलग संकेतों का उपयोग किया है लेकिन जो कहा है ऐसा समझो कि बहुत लोगों ने अंगलियां उठाई चांद की तरफ अंगलियां अलग अलग चांद एक है अंगुलियों पर जोर दोगे तो भ्रांति खड़ी होगी उसी भ्रांति से संप्रदाय पैदा होते हिंदू, मुसलमान जैन बौद्ध अगर चांद को देखोगे उंगुलियों को भूल जाओगे अंगुलिया भूल ही जानी चाहिए उंगलियों का चांद से क्या लेना देना इतना काफी उन्होंने इशारा कर दिया चांद की तरफ अंगुलियों को भूल जाओ चांद को देखो चांद एक है अंगुलिया बनेंगी मिटेंगी चांद सदा है इस धम्मो सनंतनो इसलिए बुद्ध कहते संतों का धर्म कभी जरा जीर्ण नहीं होता और जब भी कोई संत पैदा होता है तब पुनरुजीवित हो जाता है वही धर्म फिर साकार हो जाता है फिर अवतरित हो जाता है अवतार का और क्या अर्थ है अवतार का अर्थ यह नहीं होता कि भगवान उतरता है अवतार का इतना ही अर्थ होता है कि जो शाश्वत धर्म है वो फिर से रूप लेता है बुद्ध में वही धर्म फिर से बोलता है जो कृष्ण में नाचाता है वही धर्म फिर रमण में मौन होकर बैठ जाता है वही धर्म अलग अलग रूप लेता अलग अलग फूलों में खिलता है लेकिन धर्म एक है और जिनके पास देखने की आंखें हैं वो उस एक को देख लेंगे उन्हें अनेक के कारण भ्रांति पैदा ना होगी लेकिन जिन धर्मों को हम जानते हैं वे निश्चित जराजीर्ण होते हैं। सड़ते हैं। उनकी ही दुर्गंध से तो मनुष्य की आत्मा दुर्गंधपूर्ण हो गई सारी पृथ्वी दुर्गंध से भरी क्योंकि 300 धर्मों की लाशें सड़ रही और मोह के कारण उन लाशों को हम जाके मरघट पे जलाते भी नहीं बाप दादों का धर्म है कैसे जलाएं? यह हालत ऐसी ही है कि जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी मां मर जाए और तुम मोह के कारण उसकी लाश को घर में संभाल कर रखो आदर ठीक है लेकिन लाश को तो मरघट पे जलाना ही पड़ेगा उसको घर में रखोगे तो मुश्किल में पड़ोगे सारा घर बदबू से भर जाएगा और अगर ये मोह जारी रहे तो तुम्हारे घर में इतनी लाशें इकट्ठी हो जाएंगी कि जिंदा आदमियों को रहने का स्थान नहीं रह जाएगा फिर पिता मरेंगे फिर भाई मरेगा फिर पत्नी मरेगी और तुम्हारी थोड़ी तुम्हारे पिता के पिता उनकी लाशें और लाशों के ढेर लग जाएंगे अंबार लग जाएंगे तो तुम्हारा घर में रहना असंभव हो जाएगा मुर्द तुम्हें मार डालेंगे यही हालत मनुष्य के मन की हो गई सड़ जाता है गल जाता है फिर भी हम उसे फेंक नहीं देते हमारा अतिश बड़ा पागल मोह है और अतीत के साथ जिनका पागल मोह है उनका कोई भविष्य नहीं उनका भविष्य अंधकारपूर्ण है जो अतिश मुक्त होता है उसी के भविष्य की शुरुआत होती जो गया गया जाने दो ताकि जो आ सकता है आ सके स्थान बनाओ सिंहासन खाली करो बुद्ध तो आते रहे आते रहेंगे तुम पुराने बुद्धों को अगर जकड़ के बैठे रहे तो नए बुद्धों का तुम्हारे द्वार में प्रवेश ना हो सकेगा वे दस्तक भी देंगे तो भी दस्तक तुम्हें सुनाई ना पड़ेगी इसलिए तुम शाश्वत धर्म से वंचित रह जाते हो तुम्हारे हाथ में जो लगता है वो कूड़ा करकट उसी कूड़ा करकट की तुम पूजा करते चले जाते हो तुम्हारे हाथ में जो लगता है वो रूढ़ियों का समूह है अंधविश्वास और सदियों सदियों में उनका ढंग इतना बदल गया है कि अगर बुद्ध आज लौटे तो बौद्धों को देख के पहचान न पाएंगे देखो कैसी घटना घटती उदाहरण के लिए बुद्ध ने कहा था अपने भिक्षुओं को कि भिक्षा पात्र में जो मिल जाए जो लोग दान कर दे उसी को स्वीकार कर लेना मांग मत करना कोई रूखी रोटी डाल दे तो उसे स्वीकार कर लेना कोई हलवा दे दे उसे स्वीकार कर लेना मांग मत करना भिक्षा पात्र लेके खड़े हो जाना कोई इंकार कर दे तो बिना किसी क्रोध के रोष के चुपचाप आगे बढ़ जाना जो मिल जाए और भिक्षा पात्र जब भर जाए तो घर लौट आना कहीं अच्छी चीज मिलती हो तो इशारा भी मत करना आंख से कि थोड़ी और दे दो और कहीं रूखा सूखा मिलता हो तो मुंह मत सिकोड़ लेना जो मिले वही सौभाग्य जो मिले उसके लिए धन्यवाद और जो मिले उसी से काम चला लेना एक दिन ऐसा हुआ कि एक भिक्षु भिक्षा मांगने गया एक चील मांस का टुकड़ा लेकर उड़ती थी और वो चील का मांस का टुकड़ा छूट गया और संयोग वसाद भिक्षु के पात्र में गिर गया भिक्षु को सवाल उठा कि बुद्ध ने कहा जो पात्र में मिल जाए उसका तो स्वीकार करना ही पड़ेगा अब आज ये मांस गिर गया पात्र में अब क्या करना स्वीकार करना कि नहीं करना उसने आके बुद्ध के सामने सवाल रखा बुद्ध क्षण सोचे अगर बुद्ध कहते हैं कि नहीं ये मांस का टुकड़ा स्वीकार मत करो इसे फेंक दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मांसाहारी हो जाओ और ये तो संयोग की बात थी भूल से गिरा है चील के कोई डाला नहीं तुम्हारे पाथ में अगर मैं ये कहूंगा तो आज नहीं कल लोग विवेचन करने लगेंगे कि क्या छोड़ना क्या नहीं छोड़ना फिर कठिनाई खड़ी होगी और चीलें कोई रोज थोड़ी मांस डालेंगी ये तो संयोग है कभी घट गए आप शायद कभी ना घटे इस एक संयोग के लिए अगर मैं नियम बनाऊं कि तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं कभी ऐसी कोई झंझट हो तो त्याग देना ऐसी कोई स्थिति बन जाए और तुम्हें संदेह हो तो त्याग देना तो फिर उसी नियम में से तरकीबें निकल आएंगी फिर रूखा सूखा लोग छोड़ देंगे फिर अच्छा स्वीकार कर लेंगे कुछ उपाय खोज लेंगे आदमी बड़ा कानूनी है तो बुद्ध ने सोचा उचित यही है कि कह दिया जाए जो तुम्हारे पात्र में गिर गया स्वीकार कर लो अब चील दोबारा तो कोई गिराएगी नहीं बार बार ये सवाल उठेगा नहीं इसलिए नियम में एक छिद्र छोड़ना ठीक नहीं तो बुद्ध ने कहा स्वीकार कर लो और इस छोटी सी घटना से सारे बौद्ध मांसाह हो गए आदमी बड़ा बेईमान है फिर तो लोगों ने तरकीबें निकालनी कि बुद्ध ने मांसाहार का विरोध नहीं किया मांसाहार के अगर विरोधी होते तो उन्होंने भिक्षु को कहा होता कि मांस छोड़ दो बुद्ध ने तो मांसाहार स्वीकार कर लिया तो सारी दुनिया के बौद्ध मांसाहारी हो गए दुनिया के सबसे बड़े अहिंसक के शिष्य मांसाहारी हो जाएंगे यह अकल्प मालूम पड़ता है लेकिन तरकीब आदमी निकाल लेता बुद्ध ने कहा है कि कोई किसी पशु को भोजन के लिए न मारे सोचा भी नहीं होगा कि आदमी कितना होशियार है बुद्ध का वचन है कि कोई किसी पशु को भोजन के लिए ना मारे उनको पता नहीं था कि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अगर पशु अपने आप मर जाए तो फिर उसका भोजन किया जा सकता है मारा नहीं तो जो पशु अपने आप मर जाए उनका बौद्ध भिक्षु भोजन करने लगे क्योंकि बुद्ध ने कहा है, मारे ना कोई भोजन के लिए मगर अपने से जो मर गया हो फिर अब चीन में और जापान में और थाईलैंड में जहां बौद्धों की बड़ी संख्या है होटलों में तुम इस तरह की तख्तियां लगी देखोगे कि यहां मारे हुए जानवर का मांस नहीं बिकता यहां अपने से मरे जानवर का मांस बिकता है अब अपने से कितने जानवर मर रहे हैं अब भिक्षु को या बौद्ध को कोई चिंता नहीं वो कहता हम क्या करें दुकान पे साफ लिखा है कि यहां तो अपने आप मरे जानवरों का मांस मिलता है इतने जानवर अपने आप रोज नहीं मरते कि हर होटल में मांस मिल सके और हर गांव में मांस बिक सके लेकिन अब बौद्ध मुल्कों में सब मांस इसी तरह बिकता है तो बूचड़खाने क्यों है वहां लाखों जानवर रोज काटे जाते लेकिन बौद्ध कहता है ये उसका पाप है अगर दुकानदार ने धोखा दिया तो हम क्या करें जैसे अपने यहां लिखा रहता है यहां शुद्ध की बिकता है अब इसमें हम क्या करें अगर दुकानदार ने कुछ मिला दिया तो हमारी तो जिम्मेवारी नहीं हमने तो भरोसा कर लिया ऐसा होशियार है आदमी अपने को ही नष्ट करने में बड़ा कुशल है और तर्की में सदा निकाल लेता है एक नियम बनाओ उसमें से दस तरकीबें निकाल लेता है और जितने ज्यादा नियम बनाओ उतनी ज्यादा बात उलझती जाती सुलझती नहीं इस तरह से जो धर्म निर्मित होते हैं उनका धर्म के मूल स्रोतों से कोई संबंध नहीं बिल्कुल असंबंधित बुद्ध ने कहा था मेरी कोई मूर्ति न बनाए और जितनी मूर्तियां बुद्ध की हैं दुनिया में किसी और की नहीं सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की बनी और अगर बौद्धों से पूछो क्यों ये कैसे हुआ कि बुद्ध कहते रहे मेरी कोई मूर्ति ना बनाओ तो बौद्ध कहते हैं जिसने हमें समझाया इतना महान सिद्धांत समझाया कि इसकी हम कोई मूर्ति न बनाए उसकी याद में हम मूर्तियां बनाएं इतनी महान बात को जो कहने आया था उसकी याद तो रखनी पड़ेगी उर्दू में अरबी में मूर्ति के लिए जो शब्द है वो बुद्ध है बुद्ध बुद्ध से बना बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनी कि बुद्ध शब्द मूर्ति का पर्यायवाची हो गया कुछ भाषाओं में उन्होंने पहली दफे मूर्ति ही बुद्ध की देखी तो बुद्ध और मूर्ति एक ही अर्थ के हो गए इसलिए बुद्ध ऐसा रोज हुआ है ऐसा सदा हुआ है ऐसा आज भी हो रहा है और आदमी को देख के लगता नहीं कि कभी इससे भिन्न कुछ होगा आदमी के अंधेरे में चीजें आके भटक जाती आदमी से बोलना ऐसे है जैसे पागलों से तुम बोलो तुम कहोगे कुछ वे अर्थ लेंगे कुछ परिणाम कुछ और होगा बुद्ध ने इसके लिए एक उदाहरण दिया एक दिन बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा कि आप कहते हैं मैं कुछ बोलता हूं तुम कुछ समझते हो इसके लिए कोई उदाहरण दे बुद्ध ने कहा अच्छा आज ही उदाहरण दूंगा उस रात जब बुद्ध बोले तो वो नियम से हर प्रवचन के बाद रात में कहते थे अब जाओ रात्रि का अपना अंतिम कार्य पूरा करो और फिर विश्राम में जाओ भिक्षु तो जानते थे अंतिम कार्य क्या है अंतिम कार्य था अंतिम ध्यान सोने के पहले अंतिम ध्यान करके फिर निद्रा में चले जाओ ताकि ध्यान की गूंज नींद में भी सरकती रहे ताकि धीरे धीरे छह आठ घंटे की नींद ध्यान में ही रूपांतरित हो जाए और ये बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब तुम सोते हो उस समय तुम्हारा जो आखिरी विचार होता है वो तुम्हारी निद्रा में सरकता रहता उसका परिणाम होता है इसलिए सारे दुनिया के धर्मों ने सोने के पहले प्रभु स्मरण प्रार्थना या ध्यान इस तरह की विधिया दी वो बड़ी मनोवैज्ञानिक है आखिरी क्षण में जब तुम नींद में पड़े ही जा रहे पड़े ही जा रहे नींद उतरने लगी पर्दा पर्दा गिरने लगी तुम्हारे ऊपर अब तुम कुछ होश में कुछ बेहोश तब भी तुम प्रार्थना दोहरा रहे हो या ध्यान कर रहे हो तो धीरे धीरे ये ध्यान तुम्हारी निद्रा में प्रविष्ट हो जाएगा और निद्रा तुम्हारे भीतर गहरी से गहरी दशा है इसलिए तो पतंजलि ने योग सूत्रों में कहा सुसुप्ति और समाधि समान है सिर्फ एक भेद है सुसुप्ति है बेहोश और समाधि है होश अन्यथा दोनों समान है एक सी गहराई दोनों की है सुसुप्ति में ही जब ध्यान का दिया जल जाता तो वो समाधि हो जाती लेकिन वही विश्राम वही गहराई तो नींद में उतरने के पहले बुद्ध ने कहा था ध्यान करना तो अब रोज रोज क्या कहना कि ध्यान करो ये प्रतीकात्मक हो गया था कि भिक्षुओ अब जाओ अंतिम कार्य करके और सो जाओ उस रात एक चोर भी आया था सभा में और एक वेश्या भी आई थी जब बुद्ध ने ये कहा कि भिक्षुओ अब जाओ अंतिम कार्य करके सो जाओ चोर ने समझा कि ठीक बुद्ध को भी खूब पता चल गया कि मैं भी चोर हूं यहां मौजूद मुझसे कह रहे हैं कि जाओ अब अपनी चोरी वगैरह करो अब रात बहुत हो गई और वेश्या भी चौंकी उसने कहा हद हो गई कि बुद्ध को मेरा पता चल गया इतनी भीड़ में और उन्होंने मुझसे भी कह दिया कि अब जाओ अपना रात का अंत कार्य करो दूसरे दिन सुबह जब बुद्ध ने समझाया तो उन्होंने कहा रात एक चोर भी था और वो यहां से उठ के सीधा चोरी करने गया और एक वेश्या थी यहां से जाकर उसने अपनी दुकान खोली भिक्षु ध्यान करने चले गए चोर चोरी करने चले गए वैश्याओं ने दुकानें खोल ली और बुद्ध ने एक ही वचन कहा था कि अब जाओ रात्रि का अंतिम कृत्य पूरा करके सो जाओ इतना ही भेद हो जाता है जितने सुनने वाले उतने अर्थ हो जाते उन अर्थों पर धर्म बनते हैं। धर्म यानी संप्रदाय ये धर्म तो जराजीन होते हैं ये तो सड़ जाते हैं इनसे बड़ी दुर्गंध उठती ये पृथ्वी इन्हीं की दुर्गंध से भरी हिंदू मुसलमान से लड़ रहे ईसाई हिंदुओं से लड़ रहे जैन बुद्धों से लड़ रहे सब तरफ संघर्ष है धर्म में कहां संघर्ष हो सकता धर्म दो नहीं है धर्म एक है जिसको बुद्ध ने कहा एस धम्मो सनातनो वो किसी धर्म को सनातन नहीं कह रहे वो कह रहे हैं धर्म सनातन है और सारे धर्म जो धर्म के नाम पर खड़े हो जाते वो सिर्फ अभिव्यक्तियां हैं और अभिव्यक्तियां भी विकृत हो गई हैं रुग्ण हो गई हैं समय की धार ने उन्हें खराब कर दिया खूब धूल जम गई इसीलिए तो जिसे सच में ही धर्म की तलाश करनी हो उसे बुद्ध पुरुष को खोजना चाहिए शास्त्र नहीं उसे सदगुरु खोजना चाहिए शास्त्र नहीं कहीं कोई जीवंत मिल जाए जहां अवतरण हो रहा हो धर्म का अभी जहां गंगा अभी उतर रही हो कहीं कोई भगीरथ मिल जाए जहां गंगा अभी उतर रही हो तो ही तुम्हें आशा रखनी चाहिए कि तुम्हें थोड़ा बहुत जल मिल जाएगा जो तुम्हारी प्यास को सदा के लिए तृप्त कर दे किताबों में खोजते हो व्यर्थ खोजते हो अतीत में खोजते हो व्यर्थ खोजते हो मरघटों में खोज रहे हो कबरों में खोज रहे हो वहां हड्डी मिलेंगी सड़ी गली उन हड्डियों से कोई संबंध नहीं यही तो हो रहा है लंका में एक मंदिर है जहां बुद्ध का दांत पूजा जा रहा है और वैज्ञानिकों ने खोज की वो कहते हैं ये बुद्ध का दांत ही नहीं बुद्ध की तो बात छोड़ो ये आदमी का ही दांत नहीं वो किसी जानवर का दांत है मगर बौद्ध मानने को तैयार नहीं और उनको भी दिखाई पड़ता कि इतना बड़ा दांत आदमी का होता ही नहीं इस ढंग का दांत आदमी का नहीं होता वैज्ञानिकों ने सब परीक्षण करके तय कर दिया कि किस तरह के जानवर का दांत है मगर पूजा जारी है वो कहते हैं सदा से चली आई हम छोड़ कैसे सकते सदियां मूड थी 2500 साल से हम इसको पूछते किसी को पता नहीं चला आपको पहली दफा पता चला पूजा जारी रहेगी अस्थियां पूजी जाती राख पूजी जाती लाशें पूजी जाती और जीवंत का तिरस्कार होता है आदमी बहुत अद्भुत है जब बुद्ध जिंदा होते हैं तब पत्थर मारे जाते और जब बुद्ध मर जाते हैं तो पूजा होती जब क्राइस्ट जिंदा थे तो सूली लगाई और जब मर गए हैं तो कितने चर्च लाखों चर्च कितनी चर्चा जितनी किताबें जीसस पे लिखी जाती किसी पे नहीं लिखी जाती और जितने पंडित पुरोहित जीसस के पीछे हैं, उतने किसी के पीछे नहीं और जितने मंदिर जीसस के लिए खड़े हैं उतने मंदिर किसी के लिए नहीं आधी पृथ्वी ईसाई है और इस आदमी को सूली लगा दी थी और इस आदमी को जब सूली लगी थी तो लोग पत्थर फेंक रहे थे सड़े गले छिलके फेंक रहे थे लोग इसका अपमान कर रहे थे हंस रहे थे और जब यह आदमी सूली पर लटका हुआ प्यास से तड़फ रहा था और इसने पानी मांगा तो किसी ने गंदे डबरे में एक चीथड़े को भिगो के एक बांस पर लगा के जिसकी तरफ कर दिया कि इसे चूस लो जीसस जिंदा थे तो यह व्यवहार जीसस को खुद अपनी सूली ढोनी पड़ी थी गोलगोथा के पहाड़ पर गिर पड़े रास्ते में क्योंकि सूली बजनी थी बड़ी थी घुटने टूट गए लहू लुहान हो गए और पीछे से कोड़े भी पड़ रहे हैं को उठो और अपनी सूली ढो ये व्यवहार जीवित जीसस के साथ और अब पूजा चल रही है और अब वही क्रास सभी मंदिरों में प्रतिष्ठित हो गया है भजन कीर्तन हो रहे हैं और मैं तुमसे कहता हूं जीसस अगर वापस आ जाए तो फिर सूली लगे आदमी वहीं के वहीं आदमी कहीं गया नहीं आदमी मुर्दों को पूजता है क्यों क्योंकि मुर्दों के द्वारा कोई क्रांति नहीं होती तुम सुरक्षित रहते हो जिंदा जीसस तुम्हारे जीवन को बदल डालेंगे जिंदा जीसस से दोस्ती करोगे प्रेम लगाओगे तो बदलाहट होगी मरे हुए जीसस से बदलाहट नहीं होती मरे हुए जीसस को तो तुम बदल दोगे तुम्हें वो क्या बदलेंगे इसलिए आदमी अतीत के साथ अपने मोह को बांध के रखता है इसी मोह के कारण इतनी सड़न है इतनी गंदगी है धर्म के नाम पर इतना अनाचार है धर्म के नाम पर इतना रक्तपात युद्ध हिंसा धर्म के नाम पर जितने लोग मारे गए हैं और किसी नाम पर नहीं मारे गए और धर्म प्रेम की बात करता है और प्रार्थना की बात करता है और परिणाम न हत्या होती लेकिन फिर भी बुद्ध ठीक कहते हैं कि संतों का धर्म जराजीर्ण नहीं होता है जो जराजीर्ण हो जाता है वह संतों का धर्म नहीं दूसरा प्रश्न चरण मेरे रुक न जाए आज सुने पंथ पर बिल्कुल अकेली चल रही मैं रात के नीरव मिर में नव सिखासी जल रही मैं डर रही हूं मैं कहीं मुझ पर सलफ मंडरा न आए चरण मेरे रुक न जाएं मौन का संगीत मुझको लग रहा है रागनी सा स्नेह मेरा बन गया इस शून्य की निराजनी सा प्राण का लघुदीप स्वासों के अनिल से बुझ न जाए चरण मेरे रुक न जाएं, दूर मंजिल कौन जाने कब मिले मुझको किनारा बांध उर का तोड़कर जब बह चली है अश्रुधारा जल भरे ये मेघ काले आज मुझ पर झुक ना चरण मेरे रुक न जाएं। सब तुम पर निर्भर है रोकना चाहो तो रुक जाएंगे चलाना चाहो तो इस जगत की कोई शक्ति तुम्हारे चरणों को रोक नहीं सकती सब तुम पर निर्भर है तुम ही रोकते हो तुम ही चलते हो न कोई चलाता है ना कोई रोकता है अपने उत्तरदायित्व को समझो यही तो बुद्ध का अंतिम वचन था अपो दीपो भव अपने दिए बनो सहारों की आशाएं छोड़ो सहारों के ही सहारे तुम अब तक भटके हो अपने पैरों पर पे खड़े हो जाओ अंधेरा है तो अंधेरा सही राह खोजो राह कठिन है भटकाव वाली है तो भटकने की हिम्मत लो साहस करो क्योंकि जो भूल चूक करता है वही सीखता है जो भटकता है वही कभी घर आता है जो भटकने से डरता है वो कभी घर नहीं आ पाता भय की कोई जरूरत नहीं ये सारा अस्तित्व इसीलिए है कि तुम खोजो भटको गिरो उठो और एक दिन पहुंच जाओ पहुंचने के लिए यह सब जरूरी है ऐसे बैठे घबराते मत रहना कि कहीं तूफान ना आ जाए कहीं मेरा दिया ना बुझ जाए कहीं अंधेरे में भटक ना जाऊं कहीं ये ना हो जाए कहीं बादल ना घेराए ऐसे ही डरे डरे बैठे रहे तो ही चूकोगे जो चलता नहीं वही चूकता है इस सूत्रों को ख्याल में रख लो जो चलता है वह तो एक ना एक दिन पहुंच ही जाता है कितना ही भटके तो भी पहुंच जाता है क्योंकि हर भटकाव कुछ ना कुछ बोध लाता है हर भूल से कुछ ना कुछ सीख होती एक भूल एक बार की दोबारा करने की फिर जरूरत नहीं अगर थोड़ी समझदारी बरतो नई भूलें होंगी धीरे दीर, धीरे भूलें कम होती जाएंगी एक दिन ऐसा आएगा कि भूल करने को ना बचेगी उसी दिन पहुंच जाओगे चरण मेरे रुक न जाएं आज सुने पंथ पर बिल्कुल अकेली चल रही मैं अकेला कोई भी नहीं चल रहा तुम्हारे साथ परमात्मा चली रहा है तुम्हारे भीतर ही बैठा सांस चल रहा है यह कहना भी ठीक नहीं अकेले तो तुम चल भी ना सकोगे अकेले तो तुम्हारा होना भी नहीं अकेले तो श्वास भी ना ले सकोगे हृदय भी ना धड़केगा उसके सहारे धड़क रहा है वही धड़का रहा है वही धड़कन है वही श्वास ले रहा है वही श्वास है नाम उसे कुछ भी दो परमात्मा दो आत्मा दो या जो चाहो कहना कहो लेकिन तुम्हारे भीतर मौजूद है इस जगत का जो मूल स्रोत है वो तुम्हारे भीतर मौजूद है अकेले हो ऐसी बात ही छोड़ो ये अकेले का ख्याल तुम्हें डरा देगा ऐसा हुआ मोहम्मद भाग रहे उनके पीछे दुश्मन लगे उनका एक संगी साथी भर उनके साथ है वे जाके एक गुफा में बैठ जाते हैं घोड़ों की आवाज आ रही दुश्मन करीब आता जाता है साथी बहुत घबराया हुआ है अंततः उसने कहा हजरत आप बड़े शांत दिखाई पड़ रहे हैं मुझे बहुत डर लग रहा है मेरे हाथ पर कप रहे हैं घोड़ों की टापे करीब आती जा रही दुश्मन करीब आ रहा है और ज्यादा देर नहीं है मौत हमारी करीब है आप निश्चिंत बैठे हम दो हैं वो हजार हैं आप निश्चिंत क्यों बैठे मोहम्मद हसे और मोहम्मद ने कहा तीन हैं दो नहीं उस आदमी ने चारों तरफ गुफा में देखा कि कोई और भी छिपा है क्या मोहम्मद ने कहे यहां वहां मत देखो आंख बंद करो भीतर देखो हम तीन और वो जो एक है वो सर्वशक्तिमान है फिकर ना करो निश्चिंत रहो उसकी मर्जी होगी तो मरेंगे और उसकी मर्जी से मरने में बड़ा सुख है उसकी मर्जी होगी तो बचेंगे उसकी मर्जी से जीने में सुख है अपनी मर्जी से जीने में भी सुख नहीं उसकी मर्जी से मरने में भी सुख है इसलिए मैं निश्चिंत हूं तू जो करेगा ठीक ही करेगा जो होगा ठीक ही होगा इसलिए मेरी श्रद्धा ने टगमगा थी तूने ये बात ठीक नहीं कही कि हम दो हैं तीन हैं और हम दो एक दिन नहीं थे और एक दिन फिर नहीं हो जाएंगे वो जो तीसरा है हमसे पहले भी था हमारे साथ भी है हमारे बाद भी होगा वही है हमारा होना तो सागर में तरंगों की तरह लेकिन उस साथी को भरोसा नहीं आता उसने कहा यह दर्शनशास्त्र की बातें हैं ये धर्मशास्त्र की बातें आप ठीक कह रहे होंगे मगर इधर खतरा जान को है पर वही हुआ जो मोहम्मद ने कहा था घोड़ों की तापों की आवाज बढ़ती गई बढ़ती गई फिर एक क्षण आया रुकी और फिर दूर होने लगी दुश्मन ने यह रास्ता थोड़ी दूर तक तो पार किया फिर सोच के कि नहीं इस रास्ते पर वो नहीं गए हैं दूसरे रास्ते पर दुश्मन मुड़ गए मोहम्मद नका देखते हो उसकी मर्जी है तो जिएंगे अपनी मर्जी से यहां जीने में सिर्फ जद्दोजहद उसकी मर्जी से जीने में बड़ा रस और जब मैं तुमसे कहता हूं उसकी मर्जी तो मैं यही कह रहा हूं कि तुम्हारे अंतरतम की मर्जी वह कोई दूर नहीं दूसरा नहीं तो ये तो ख्याल छोड़ ही दो कि चरण मेरे रुक न जाए आज सुने पंथ पर बिल्कुल अकेली चल रही मैं बिल्कुल अकेला कोई भी नहीं मजा तो ऐसा है कि जब तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे तभी पता चलता है कि अरे मैं अकेला नहीं हूं जिस दिन जानोगे ना पत्नी मेरी न पति मेरा न भाई ना मित्र कोई मेरा नहीं उस दिन अचानक तुम जम पाओगे कि एक परम संगी साथी जो भीतर चुपचाप खड़ा था तुम भीड़ में खोए थे इसलिए चुपचाप खड़ा था तुम भीड़ से भीतर लौट आए तो उससे मिलन हो गया तुम बाहर संगी साथी खोज रहे थे इसलिए भीतर के संगी साथी का पता नहीं चल रहा था दूर मंजिल कौन जाने कब मिले मुझको किनारा यह बात भी गलत है मंजिल बिल्कुल पास है इतनी पास है इसलिए दिखाई नहीं पड़ती दूर की चीजें तो लोग देखने में बड़े कुशल हैं पास की चीजें देखने में बड़े अकुशल हैं दूर के चांतारे तो दिखाई पड़ जाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन पर अदालत में एक मुकदमा था एक हत्या हो गई थी उसके पड़ोस में और उससे पूछा गया कि तुमने यह हत्या देखी उसने कहा मैंने देखी पूछा तुम कितनी दूर थे उसने कहा एक फरलांग के करीब मजिस्ट्रेट ने कहा कि रात में अंधेरे में एक फरलांग दूर से तुमने यह हत्या देख ली कौन ने मारा किसको मारा तुम्हें कितने दूर तक दिखाई पड़ता मुल्ला ने का इसका तो मुझको पता नहीं वाप ही देखिए चांद तारे भी मुझे दिखाई पड़ते रात के अंधेरे में भी दिखाई पड़ते चांद तारे दिखाई पड़ते रात के अंधेरे में तो मुला यह कह रहा है कि मुझे तो बड़ी दूर के दिखाई पड़ती एक फरलांग का मामले ही क्या दूर का दिखाई पड़ना एक बात है पास का दिखाई पड़ना बहुत कठिन क्योंकि तुम अपने से दूर दूर हो इसलिए दूर का दिखाई पड़ जाता अपने पास पास का। और परमात्मा पास है यह कहना भी गलत होगा क्योंकि पास में भी एक तरह की दूरी है परमात्मा तुम्हारा भीतर अंतर्तम है पास ही नहीं है तुम ही हो इसलिए देखना बहुत मुश्किल है देखने वाला ही नहीं है कोई वहां जो अलग से देख ले इसलिए तो जो जानते हैं उन्होंने कहा दृश्य की तरह परमात्मा कभी दिखाई नहीं पड़ता दृश्य तो दूर होता है परमात्मा का अनुभव होता है जब तुम दृष्टा हो जाते परमात्मा मिलता है दृष्टा को दृष्टा की भांति दृश्य की भांति कभी नहीं परमात्मा का अनुभव होता है दर्शन नहीं जो कहते हैं हमें परमात्मा का दर्शन हुआ वो गलत ही बात कहते हैं दर्शन तो पराया का हो सकता है स्वयं का कैसे दर्शन होगा स्वयं के दर्शन का कोई उपाय नहीं आत्म दर्शन शब्द भी गलत है आत्म अनुभूति होती है। दर्शन नहीं होता दर्शन का तो मतलब दो हो गए दृष्टा और दृश्य और वहां तो एक ही है वहां कोई दृष्टा नहीं कोई दृश्य नहीं तो एक पुलक होती एक भावदशा होती जिसको बुद्ध संवेग संवेकहते एक संवेग होता है तुम जान लेते हो बिना जाने पहचान लेते हो बिना पहचाने सामने कोई दिखाई नहीं पड़ता असल में तो जब सामने कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता जब सब दृश्य खो जाते सब विषय वस्तु मस्तिष्क से विलीन हो जाती जब तुम विराट शून्य में खड़े हो जाते हो देखने को कुछ भी नहीं होता तभी देखने की ऊर्जा अपने पर लौटती बाहर कोई स्थान नहीं मिलता ठहरने को तो अपने पर लौट आती तुमने ईसाइयों की कहानी पढ़ी जब बाढ़ आई और सारी पृथ्वी डूबने लगी तो नोह बूढ़ा नोह एक नाव बना के कुछ लोगों को कुछ जानवरों को लेके सुरक्षित स्थान की तरफ चला दिनों पर दिन बीतते गए 40 दिन तक भयंकर वर्षा हुई सब डूब गया सिर्फ नोह की नाव तैरती रही अब तो भोजन भी झुकने लगा जो नोह नाव पर ले आया था चालीस दिन हो गए थे अब खोजबीन करनी जरूरी थी वो रोज कबूतरों को छोड़ता है अपनी नाव से लेकिन कबूतर थोड़ी देर यहां वहां घूम के फिर वापस नाव पर आ जाते कबूतरों को कोई बैठने की जगह न मिलती तो अपने पर लौट आते वापस नाव पे आ जाते ये तरकीब थी जानने की कि जमीन गरीब है कहीं के नहीं अंतिम दिन कबूतर नहीं लौटे तो का बस अब घबराओ मत अब जमीन करीब है कबूतरों को कोई स्थल मिल गया बैठने के लिए अब वो नहीं लौटे कोई वृक्ष मिल गया बैठने के लिए जमीन गरीब है अब निश्चिंत हो जाओ अब हम पहुंच जाएंगे फिर कबूतर जिस दिशा में गए थे उसी दिशा में ना हो गई और जल्दी ही किनारा मिल गया तुम्हारी चेतना तब तक भटकती रहती जब तक उसको ठहरने के लिए कोई जगह मिलती कोई विचार कोई दृश्य कोई कामना कोई वासना तब तक चेतना भटकती रहती जब सब विचार सब वासना सब कामना विसर्जित कर दी गई और चेतना का कबूतर उड़ता है और उड़ता है और कहीं बैठने को जगह नहीं मिलती कोई जगह है ही नहीं बैठने को तब अपने पर लौट आता है उस अपने पर लौट आने में ही अनुभव है और परमात्मा दूर नहीं न मंजिल दूर मंजिल मिली ही हुई है जागो जागते ही पता होता है कि जिसे कभी खोया नहीं था उसे व्यर्थ ही खोजने निकल गए थे जो भीतरी मौजूद था उसके लिए बाहर तलाश कर रहे थे उससे ही कठिनाई हो रही तीसरा प्रश्न पहले मेरी धारणा थी कि आप भी बुद्ध नानक कबीर आदि की प्रतिमूर्ति होंगे लेकिन जब अपनी आंखों से आपको देखा तो मुझे बहुत धक्का लगा और फिर आपको देख सुनकर जैसे ही बाहर निकला कि भीड़ के बीच एक विदेशी युवा जोड़े को मनोहारी प्रेम पास में बंधे देखकर मैं ठगा सा रह गया और सोचा क्या यह भी धर्म कहा जा सकता है पूछा है भगवान दास आरी ने उनके पीछे जो पूछ लगी आरी उसी में से प्रश्न निकला है पहली बात मैं किसी की प्रतिमूर्ति नहीं हूं क्योंकि प्रतिमूर्ति तो प्रतिलिपि होगा कार्बन का होगा प्रतिमूर्ति कोई किसी की नहीं है न होना है किसी को क्या तुम सोचते हो कि नानक बुद्ध की प्रतिमूर्ति थे या तुम सोचते हो कि बुद्ध कृष्ण की प्रतिमूर्ति थे या तुम सोचते हो कि कबीर महावीर की प्रतिमूर्ति थे तो तुम समझे ही नहीं अगर तुम कबीर के पास गए होते तो भी तुम्हें यही अर्चन हुई होती जो यहां हो गई तुम कहते अरे हमने तो सोचा था कि कबीर महावीर की प्रतिमूर्ति होंगे और ये तो कपड़ा पहने बैठे हैं कपड़ा पहने नहीं बैठे कपड़ा बुन रहे हैं जुलाहा और महावीर तो नग्न खड़े हो गए थे बुनने की तो बात दूर पहनते भी नहीं थे कपड़ा छूते भी नहीं थे कपड़ा ये कैसे महावीर की प्रतिमूर्ति हो सकते और रोज कबीर बाजार जाते हैं बुना हुआ कपड़ा जो है उसे बेचने और कबीर की पत्नी भी है और कबीर का बेटा भी है और कबीर का परिवार भी है और बुद्ध तो सब छोड़ के भाग गए थे कबीर ने तो जुलाहापन कभी नहीं छोड़ा बुद्ध तो राजपाट छोड़ दिए थे कबीर के पास तो छोड़ने को कुछ ज्यादा नहीं था फिर भी कभी नहीं छोड़ा तो कबीर को तुम बुद्ध की प्रतिमूर्ति न कह सकोगे और न ही तुम बुद्ध को कृष्ण की प्रतिमूर्ति कह सकोगे और मैं जानता हूं कि भगवान दास आरी रही वहां भी गए होंगे इस तरह के लोग सदा से रहे बुद्ध के पास भी गए होंगे वो देखा हो आरे तो कृष्ण की प्रतिमूर्ति मु, नहीं है आप मोर मुकुट कहां बांसुरी कहां सखियां कहां रास क्यों नहीं हो रहा है यहां इस सिर घुटाए हुए सन्यासी बैठे सब रास कब होगा यही होता रहा है बुद्ध को मानने वाले महावीर के पास जाते थे और कहते थे कि आप नग्न और बुद्ध तो कपड़ा पहने हुए और महावीर के मानने वाले बुद्ध के पास जाते थे और कहते थे आप कपड़ा पहने हुए महावीर ने तो सब त्याग कर दिया उनका त्याग महान नग्न खड़े यह मूढ़ता बड़ी पुरानी तुम प्रतिमूर्तियां खोज रहे हो इस जगत में परमात्मा दो व्यक्ति एक जैसे बनाता ही नहीं तुमने देखा अंगूठे की छाप डालते हो दो अंगूठों की छाप भी एक जैसी नहीं होती दो आत्माओं की एक जैसे होने की तो बात ही गलत है मैं मेरे जैसा हूं बुद्ध बुद्ध जैसे थे कबीर कबीर जैसे थे तुम गलत धारणाएं लेके यहां आ गए तुम्हारी खोपड़ी में कचरा भरा है उस कचरे से तुम मुझे तोल रहे हो तुम पहले से तैयार हो के आयोग कैसा होना चाहिए व्यक्ति को नानक जैसा होना चाहिए कि बुद्ध जैसा कि कबीर जैसा किस जैसा होना चाहिए तो तुम चूकोगे तो तुम्हें धक्का लगेगा तुम्हें धक्का इसी से लग जाएगा कि मैं कुर्सी पे बैठा तुम्हारे धक्के भी तो बड़े छुद्रे तुम्हें धक्का इसी से लग जाएगा कि अरे मैं सुंदर मकान में इस बगीचे में क्यों रहता हूं ये धक्के तुम्हें सदा लगते रहे क्योंकि तुम्हारी धारणाओं के कारण लगते हैं जैनों ने कृष्ण को नरक में डाला है तुम्हें पता है धक्का लगा बहुत जैनों को कि ये कैसा आदमी युद्ध में भी चला जैन तीर्थंकर तो कहते रहे कि युद्ध महापाप है और यह आदमी युद्ध में चला धक्का ना लगे तो क्या हो? युद्ध में ही नहीं चला अर्जुन तो सन्यासी होना चाहता था बिल्कुल पक्का जैन था अर्जुन वो कहता था मुझे युद्ध नहीं करना अपने पर अपनों को मारना हत्या करनी इतना खून खराबा करना नहीं मैं तो जंगल जाऊंगा मैं तो संस्थ हो जाऊंगा मैं सब त्याग दूंगा इसमें क्या रखा है इस भले आदमी को कृष्ण ने भ्रष्ट किया गीता और क्या है अर्जुन को भ्रष्ट करने की चेष्टा जैनियों की दृष्टि में इसको भ्रष्ट किया इसको समझाया कि नहीं यही कर्तव्य कि यही परमात्मा की इच्छा है यही मर्जी तू होने दे तू बीच में मत आ तू कौन है छोड़ने वाला तू कौन है मारने वाला तू है ही नहीं मारने वाले ने जिन्हें मारना है पहले ही मार दिया है तू तो निमित्त मात्र तो जैन बड़े नाराज है उन्होंने कृष्ण को सात में नरक में डाला है में, में भी नहीं सात में, में डाला है और थोड़े बहुत दिन के डाला जब तक ये सृष्टि चलेगी ये सृष्टि ये कल्प तब तक फिर जब दूसरी सृष्टि बनेगी तभी वो मुक्त होंगे वहां से उन्होंने भयंकर अपराध किया है। मेरे एक जैन मित्र हैं गांधी के अनुयायी हैं तो उनको समन्वय की धुन सवार रहती, तुम तो मुझसे बोले कि मैं एक समन्वय की किताब लिख रहा हूं बुद्ध और महावीर में समन्वय कि दोनों बिल्कुल एक ही बात कहते हैं मैंने कहा जब किताब पूरी हो जाए तो मुझे भेजना किताब छपी तो उन्होंने मुझे भेजी मैं देख के चौंका किताब का जो शीर्षक था वो था भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध मैंने उनको पत्र लिखा पूछा कि एक को भगवान और एक को महात्मा क्यों कहा उन्होंने कहा इतना फर्क तो है ही महावीर भगवान बुद्ध महात्मा पुरुष हैं मगर अभी आखिरी अवस्था नहीं आई क्योंकि कपड़े पहने हुए वो कपड़े से बाधा पड़ रही कपड़े के पीछे बिचारों को महात्मा रह जाना पड़ रहा है वो नंगे जब तक न हो तब तक वो भगवान नहीं हो सकते इसलिए तो जैन राम को भगवान नहीं मान सकते और धनुष लिए तो बिल्कुल नहीं मान सकते और जो जीसस को देखा है जो जीसस को मानता है वो जब देखता है कृष्ण को बांसुरी बजाते तो उसे बड़ा सदमा पहुंचता है वो कहता है ये किस तरह के भगवान भगवान तो जीसस है दुनिया के दुख के लिए अपने को सूली पे लटकाया और ये सज्जन बांसुरी बजा रहे हैं दुनिया इतने दुख में ये कोई समय बांसुरी बजाने का है और ये वृंदावन में रास रचा रहे और दुनिया दुख में सड़ रही है महापाप में गली जा रही है जीसस जैसा होना चाहिए कि अपने को सूली पे चढ़वा दिया ताकि दुनिया मुक्त हो सके अब तुम्हारी धारणा तुम जो पकड़ लोगे उस धारणा से तोलने चलोगे तो बाकी सब गलत हो जाएंगे तुम्हारी धारणा ने ही तुम्हें धक्का देने का उपाय कर दिया अब तुम सोचते हो कि मेरे कारण तुम्हें धक्का लगा तो तुम गलती में हो मेरे कारण भी धक्का लग सकता है वो धक्का तो तुम्हारे जीवन में सौभाग्य होगा उससे तो क्रांति हो जाएगी मगर वो ये धक्का नहीं है जो धक्का तुम्हें लगा है वो तुम्हारी धारणा का है तुम एक पक्की धारणा लेके आए थे ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं है अब हो सकता है इन सज्जन को 25 अड़चने आई होंगी इनको पीड़ा हुई होगी ये इनके अनुकूल नहीं है जो तुम्हारे अनुकूल नहीं है वो गलत होना चाहिए ऐसी जिद मत करो अभी तुमको सही का पता ही कहां है सही का पता होता तो यहां आने की जरूरत क्या होती अभी आए हो तो खुले मन से आओ निष्पक्ष आओ अपनी जरा जिन धारणाओं को बाहर रख के आओ कल किसी और सज्जन ने एक प्रश्न पूछा था कि आपसे मिलने क्यों नहीं दिया जाता जब हम मिलना चाहते आपको बंदी क्यों बना लिया गया आप अपनी मर्जी से बंदी हैं कि आपको किसी ने बंदी बना लिया है उन्होंने पूछा है कि कबीर को तो जब मिलना हो तब लोग मिल सकते थे और नानक झाड़ के नीचे बैठे रहते थे आपसे क्यों नहीं मिलना हो सकता ख्याल रखना मुझे किसी ने बंदी नहीं बना लिया है लेकिन हां मैं अपने ढंग से जीता हूं और उसमें मैं कोई दखलंदाजी पसंद नहीं करता मैं बंदी नहीं हूं तुम्हारी दखलंदाजी पर रोक तुम अपनी दखलंदाजी को नहीं देखते वर्षों तक मैं भी वैसी रहा मैं थक गया आधी रात लोग चले आ रहे हैं दो बजे रात लोग दस्तक दे रहे हैं कि हमें दर्शन करना आधी रात लोग कमरे में आ जाएं कि हमें आपके पैर दबाने मैं उनसे कह रहा हूं कि मुझे सोने दो कहते हैं नहीं हम तो सेवा करेंगे जो भोजन मुझे नहीं करना है वो मुझे भोजन करना पड़े क्योंकि हमने बड़े प्रेम से बनाया है मुझे करना नहीं है मगर हमारी भाव भी तो देखी मैं दिल्ली उतरा आज से कोई पंद्रह साल पहले ग्यारह बजे रात हवाई जहाज पहुंचा जो सज्जन मुझे लेने आए थे वहां से कोई सौ मील दूर जाना था जनवरी की सीत लहर खुली जीप लेके आ गए मैंने पूछा कि आपको कोई बंद गाड़ी नहीं मिली बैलगाड़ी ले आते मगर कम से कम बंद तो लाते उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता जीप नहीं आई हमें आपसे उद्घाटन करवाना कोई और उपाय ना देख के मुझे खुली जीप में रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा करनी पड़ी उस दिन से मुझे जो सर्दी पकड़ी वो आज तक नहीं छूटी उनने उद्घाटन करवा लिया जीप का <laughs> उनकी भावना पूरी हो गई मैं थक गया इस तरह की मूढ़ताओं से मुझ पे कोई बंधन नहीं है मुझ पे कौन बंधन डालेगा ये मेरा आयोजन है कि मैं इस तरह की मूर्ताओं में मेरा भरोसा नहीं और मैं नहीं चाहता कि तुम हर कभी मुझसे मिलने के लिए स्वतंत्र रहो तुम्हारी स्वतंत्रता पे बाधा होगी मेरी स्वतंत्रता पे कोई बाधा नहीं मेरी स्वतंत्रता बचाने के लिए तुम्हारी स्वतंत्रता पे बाधा डालनी पड़ी और नहीं तो मैं खाना खाने बैठता पचास लोग बैठ सभा चल रही लोग उठ उठकर मुझे खाना खिलाने लगे जबरदस्ती मेरे मुंह में भरने लगे राजस्थान में जाता तो एक वर्ष आम का मौसम था वो एक टोकरी भर के आम ले आए उनका भाव वो कोई पचास आदमी आम मुझे मेरे मुंह में लगाए वो तो सारा मेरा कपड़े भी सब आम के रस से भर दिए और मैं उसको एक घूट भी न ले पाऊं कि वो गया वो प्रसाद बन गया वो एक हाथ से दूसरे हाथ में गया उसको दूसरे ने ले लिया वो पचास आदमी जो आए थे पूरी टोकरी लेके जब तक वो पूरी टोकरी उन्होंने मुझे न चखा ली और मेरे पूरे शरीर को नहाने योग नहीं कर दिया और मक्खियां नहीं बनाने लगी तब तक उन्होंने सेवा जारी रखी उनको इससे मतलब ही नहीं ये तुम्हारी मूढ़ताओं के कारण ऐसा करना पड़ता है तुम समझते हो मैं बंधन में हूं मैं क्यों बंधन में होने लगा हां इतना जरूर है कि अब तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है कि तुम कुछ भी उपद्रव यहां करना चाहो तो करो लोग आते हैं वो पूछते हैं दरवाजे पे गार्ड क्यों बैठा आपकी कृपा से आपके कारण जब तक आपकी अनुकंपा रहेगी गाढ़ रहेगा जब आपको बोध होगा तो ही गाढ़ हट सकता है गार्ड मुझ पे नहीं है गार्ढ आप पर है लेकिन जिन सज्जन ने प्रश्न पूछा उन्होंने पूछा मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि बुद्ध पुरुषों को तो स्वतंत्र होना चाहिए मैं स्वतंत्र हूं लेकिन मेरी स्वतंत्रता के चुनाव मेरे मैं जो खाना चाहता हूं वही खाना चाहता हूं और जब मैं शांत बैठना चाहता हूं तब मैं शांत बैठना चाहता हूं और जब मैं सोना चाहता हूं तब मैं सोना चाहता हूं मैं किसी तरह की दखलंदाजी पसंद नहीं करता तुम्हें इससे अड़चन होती तुम्हें इससे बेचैनी होती तो तुम कहीं और खोजो जहां तुम्हें अड़चन ना हो जहां तुम्हें बेचैनी ना हो मेरे साथ रहना तो मेरी शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारे पीछे चलने वाला नहीं हूं तुम्हें मेरे पीछे चलना हो तो चल लो लेकिन तुम्हारी मर्जी ये होती कि मैं तुम्हारे पीछे चलू यही मर्जी होगी इनकी भगवान दास आर्य की इनकी धारणा के अनुकूल मुझे होना चाहिए मेरा कोई कसूर क्या आपकी धारणाएं गलत मैं आपकी धारणा के अनुकूल क्यों हों मुझे न प्रतिष्ठा चाहिए न आपका सम्मान चाहिए मुझे सिर्फ मेरे जैसा होने दो मैं किसी की प्रतिलिपि नहीं हूं और न किसी की प्रतिमूर्ति हूं मुझे क्या लेना बुद्ध से और क्या लेना कबीर से नानक से वो अपने ढंग से जिए जो उन्हें ठीक लगा वैसे जिए जो मुझे ठीक लगता है वैसा मैं जीता हूं वहां हमारी समानता है उसके अतिरिक्त तो और कोई समानता नहीं महावीर को ठीक लगा नग्न रहे वो नग्न रहे बुद्ध को ठीक लगा घर द्वार छोड़ के जंगल जाए वो जंगल गए कबीर को ठीक लगा कि कपड़ा बुनते रहे उन्होंने कपड़ा बुनते रहे मोहम्मद को ठीक लगा कि तलवार लेकर लड़ना है तो वो लड़े और जीसस को ठीक लगा कि सूली पे चढ़ना है तो वो सूली पे चढ़े जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करता हूं वहां हमारी समानता है बस उससे ज्यादा कोई समानता नहीं मैंने एक ज़ैन कहानी पढ़ी एक भिक्षु अपने गुरु की बरसी मना रहा था गुरु चल बसे थे लोगों ने पूछा कि हमें यह कभी पता ही नहीं था कि वह तुम्हारे गुरु थे तुमने कभी बताया भी नहीं और आज तुम तो उनकी बरसी मना रहे हो उस भिक्षु ने कहा कि इसलिए मना रहा हूं क्योंकि मैं जीवन में कई बार उनके पास गया कि मुझे अपना शिष्य बना लो उन्होंने कहा तुझे शिष्य बनने की क्या जरूरत तू तू ही रह मैंने बहुत बार उनसे प्रार्थना की उन्होंने बहुत बार मुझे ठुकरा दिया और इसलिए मैं उनका अनुग्रहित हूं नहीं तो मैं एक प्रतिलिपि बन गया होता मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति बना उनकी कृपा से उन्होंने कभी मुझ पर थोपा नहीं कुछ बड़े आश्चर्य की बात मैं तुम पे कुछ नहीं थोपता हूं उल्टी हालत हो जाती तुम मुझ पे थोपने की आकांक्षा लेके आ जाती तुम सोचते हो ऐसा होना चाहिए जैसे कि तुम्हें ठीक का पता है तुम्हें ठीक का बिल्कुल पता नहीं जिसे ठीक का पता है वो इस जगत के वैविध्य को स्वीकार करेगा क्योंकि विविधता सत्य है और लोग एक दूसरे की प्रतिलिपि हो जाएं तो जिंदगी बड़ी उबाने वाली हो जाएगी एक कृष्ण काफी है अनूठे मगर हजारों कृष्ण हो जाएं तो सब रस गया तब सारा रस गया सारा सौंदर्य गया एक बुद्ध अद्भुत है इसलिए भगवान दोबारा एक जैसे दो व्यक्ति पैदा नहीं करता दोबारा कोई बुद्ध हुआ दोबारा कोई कृष्ण हुआ दोबारा कोई कबीर हुआ दोबारा कोई नानक हुआ दुबारा भगवान पैदा नहीं करता है भगवान की कला यही है कि अद्वितीय बेजोड़ बनाता है हमेशा नए को निर्मित करता है लेकिन तुम अतीश से चलते हो तुम अपना हिसाब लेके आ गए हो तो तुम्हें जरूर चोट लगी होगी क्योंकि लगा कि मैं किसी की प्रतिलिपि नहीं हूं मैं नहीं हूं मुझे क्षमा करो चोट लग गई उसके लिए माफ करो और फिर तुमने जाके देखा बाहर कि भीड़ के बीच एक विदेशी युवा जोड़े को मनोहारी प्रेम पास में बंधे दें घर में ठगा रह गया और सोचा क्या यह भी धर्म कहा जा सकता है तुमसे पूछ कौन रहा युवा जोड़े ने तुमसे पूछा कि यह धर्म है या नहीं तुमने कोई ठेका लिया है दूसरे का धर्म तय करने का तुम हो कौन कोई पुलिस वाले हो तुम्हें प्रयोजन क्या युवा जोड़े की अपनी स्वतंत्रता है तुम दखलंदाजी क्यों करना चाहते हो उन दो व्यक्तियों की अपनी निजी जीवनधारा है उन्हें ठीक लगा वे प्रेम पास में बंधे तुम्हें अड़चन क्या हो रही जरूर तुम भी कहीं गहरे में प्रेम पास में बंधना चाहते हो और बंध नहीं पा रहे हो तुम्हारे भीतर कुछ कुंठा है इसलिए तो तुम कहते हो मनोहारी प्रेम पास में तुम्हारे मन को लुभा गया प्रेम पास मनोहारी कह रहे हो तुम्हारा मन डमाडोल हुआ होगा तुम थोड़ी देर यहां वहां खड़े खड़े देखते रहे हो तुमने रस लिया होगा रास सपने में देखा होगा बार बार सोचा होगा कि बात क्या है लेकिन तुम में यह करने की हिम्मत भी नहीं है तो फिर निंदा तो कर ही सकता आदमी तो ये धर्म नहीं है अधर्म है तो फिर कृष्ण के पास जो गोपियां नाच रही थी वह क्या था भगवान दास आ रही उस पर विचार करना वह अधर्म था फिर जहां प्रेम है वहीं अधर्म है मेरे देखे जहां प्रेम है वहीं धर्म है और तुम अगर मुझसे पूछते हो तो मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि जब भी कोई युवती गहन प्रेम में होती तो राधा हो जाती और जब भी कोई युवक गहन प्रेम में होता तो कृष्ण हो जाता है गहन प्रेम राधा और कृष्ण को पैदा करता है इस पृथ्वी पर प्रेम से ज्यादा धार्मिक और कुछ भी नहीं इस पृथ्वी पर प्रेम किरण है परमात्मा की लेकिन तुम्हारा होगा दमित मन कुंठित मन जैसा कि आमतौर से इस देश के लोगों का है और फिर तुम्हारा आरी शब्द जाहिर कर रहा है कि तुम हजार तरह के रोगों से भरे हो हजार तरह की बीमारियां तुम्हारे मन में होंगी काम वासना को दबाया होगा समझा नहीं होगा जिए नहीं होोगे वहीं से ये विचार उठ रहे हैं तुम्हें क्या प्रयोजन उस युवा जोड़े ने तुमसे कुछ नहीं पूछा ना उस युवा जोड़े ने प्रश्न पूछा कि हम दोनों प्रेम पास में खड़े थे और एक सज्जन खड़े हो के बड़ी मनोहारी आंखों से और देख रहे थे क्या ये धर्म है कि दो आदमी जब प्रेम कर रहे हो तो तुम वहां बीच में जाके खड़े होके देखने लगो लेकिन तुम्हारी आदत पुरानी रही होगी तुम लोगों के स्नान ग्रह में चाबी के छेद में से देखने के आदि रहे हो कुछ लोग यही काम करते वो नालियों में कीड़े खोजते फिरते क्या प्रयोजन तुम्हें तुम यहां आए किस लिए और दूसरे व्यक्ति में इतना ज्यादा हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति हिंसात्मक है इसलिए यहां कोई हस्तक्षेप नहीं अब ये बड़े आश्चर्य की बात है अगर रास्ते पर कोई आदमी किसी को मार रहा हो तो लोग नहीं पूछते कुछ कोई किसी की हत्या कर दे तो नहीं पूछते लेकिन अगर दो व्यक्ति प्रेम पास में बंधे हो तो अलचन हो जाती तुम देखते हो हत्यारों को तो महावीर चक्र प्रदान किए जाते प्रेमियों को कोई चक्र इत्यादि प्रदान नहीं करता हत्यारों की तो प्रशंसा होती सेनापति और योद्धा प्रेमियों की कोई प्रशंसा नहीं होती अगर फिल्म में हत्या के दृश्य हो तो सरकार कोई रोक नहीं लगाती कोई किसी को मारे काटे गोलियां चलाए कोई हर्जा नहीं बिल्कुल ठीक हिंसा ठीक है और अगर कोई प्रेम पास में बंध जाए तो गलत है। तो फिल्म पर रोक लगनी चाहिए छाती में छुरा भोंकना ठीक है लेकिन किसी का चुंबन लेना ठीक नहीं जरा सोचने जैसी बात है कि कैसी बेहूदी दुनिया है छुरा भोंकना ठीक है कोई ऐतराज नहीं है लेकिन कोई किसी का चुंबन लेता हो तो ऐतराज फिर स्वभावता ऐसी मूढ़ दुनिया में अगर छुरेबाजी चलती रहे और चुंबन खो जाए तो आश्चर्य क्या प्रेम इस जगत में परमात्मा की पहली किरण सब रूपों में मुझे अंगीकार है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग बस प्रेम पास में ही पड़े रहें लेकिन प्रेम पास में जो पड़ेगा वही उसके बाहर निकल सकेगा जो प्रेम का अनुभव करेगा वही एक दिन पाएगा कि इससे तृप्ति नहीं होती इससे ऊपर जाना ठीक है इससे गुजरना जरूरी था बिना गुजरे अनुभव भी नहीं होता जो लोग दमन करके बैठे हैं वो परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाते उनका प्रेम कभी प्रार्थना नहीं बनता क्योंकि प्रेम का अनुभव ही नहीं हुआ जीवन में ऊपर कैसे उठोगे ऊपर तो उससे सकते हो जिसको जाना जाना और खोटा पाया जाना और साथ में अनुभव किया कि थोड़े दूर तक जाता है, बहुत दूर तक नहीं जाता तो तुम्हें पार जाने की संभावना खुलती यह कोई मुर्दा आश्रम नहीं है भगवान दास आर्य ने और आश्रम देखे होंगे निश्चित मुर्दा आश्रम देखे होंगे मरे मराए आश्रम देखे होंगे जहाँ अक्सर बूढ़े और बूढ़ियां ही जाते हैं वहां जवान जाना भी नहीं चाहता जीवन विरोधी आश्रम देखे होंगे जहाँ जीवन के हर कृत्य की निंदा है जहाँ जीवन की निंदा है यह तो जीवन का स्वागत है यहां जीवन का सत्कार है क्योंकि जीवन ही प्रभु है और जहा जीवन का स्वीकार है वहां युवा आएंगे वहीं आ सकते ये मंदिर युवकों का है और स्वभावता जहां युवा आएंगे वहां युवा जीवन की सारी भावभंगीमाए आएंगी स्त्री पुरुष होंगे तो प्रेम में गिरेंगे एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे एक दूसरे का आलिंगन करेंगे ये सब ठीक है इसमें कुछ अड़चन नहीं छुरा नहीं भोंक रहे किसी को मार नहीं रहे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे किसी की चोरी नहीं कर रहे दो व्यक्तियों ने यह तय किया है कि उन्हें अच्छा लगता है एक दूसरे के पास खड़े होना तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है तुम इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जरूर तुम रुग्ण हो तुम्हारा चित्त विकृत है तुम्हें मनोचिकित्सा की जरूरत है क्षुद्र धारणाओं को लेकर यहां आओगे तो खाली हाथ चले जाओगे और यहां अमृत बहरा है तुम अपनी धारणाओं से भरे रहे तो तुम जानो तीसरा प्रश्न जीवन निरर्थक मालूम होता है मैं संन्यास भी लेना चाहता हूं लेकिन समाज का भय लगता है और रुक जाता हूं फिर जीवन की अर्थहीनता को देखकर आत्मघात का विचार भी बार बार आता है आत्मघात के संबंध में आप क्या कहते है? भाई विचार तो बड़ा ऊंचा है मगर जब सन्यास तक लेने की हिम्मत नहीं तो आत्मघात कैसे करोगे इतना साहस तुम जुटा ना पाओगे आत्मघात के लिए कुछ साहस चाहिए सन्यास का ही साहस नहीं हो रहा है और सन्यास में तो मृत्यु नहीं होने वाली अभी एकदम से सिर्फ जीवन की शैली थोड़ी बदलेगी और मेरे सन्यास में वह भी इतनी सुविधा से बदलती है इतने आहिस्ता बदली जाती है कि तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता है कि कब बदलाव हो गई और तुम तो अभी सन्यास लेने में डर रहे हो कहते उस समाज का भय लगता है तो आत्मघात में तो बहुत भय लगेंगे लोग क्या कहेंगे तुम्हारे मर जाने के बाद कि आत्मघात कर लिया कायर था और फिर यह भी भय लगेगा कि आत्मघात के बाद क्या होगा शरीर छूट गया फिर भूत बनूं प्रेत बनूं नरक जाना पड़े महा रौरव नरक में पड़ना पड़े कि मरघटों पर रहना पड़े, कि झाड़ों पर बैठना पड़े फिर क्या होगा पता नहीं वो सब भय भी तुम्हें पकड़ेंगे विचार तो बड़ा ऊंचा है बड़ी पहुंची बात ले आए दूर की कोड़ी खोज लाए, मगर करना सकोगे और फिर जमाना भी खराब है सतयोग होता बात और थी मैंने सुना एक आदमी आत्मघात करना चाहता था जहर लाके खरीदा पी के सो गया निश्चिंत कि मर गए सुबह सोचता था कि अब देखें कहा आंख खुलती नरक में कि स्वर्ग में लेकिन वही पत्नी की आवाज सुनाई पड़ने लगी वही दूध वाला दरवाजे पर खटकरा बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे बस्ता गिर गया किसी का स्लेट फूट गई किसी की उसने बड़ा हैरान हुआ आंखें खोल ली कि मामला क्या है ना कोई स्वर्ग ना कोई नरक वही का वही घर आंखें साफ करके गौर से देखा वही कमरा खिड़की के बाहर देखा वही झाड़ उठ के बाहर गया देखा वही पत्नी उसने कहा मामला क्या है जहर लाया था इतना कि साधारणता जितने सा से आदमी मरे उससे तीन गुना भागा हुआ दुकानदार के पास मोचा का हाथ धो गई दुकानदार ने कहा भाई हम भी क्या करें जमाना खराब हर चीज में मिलावट चल रही शुद्ध जहर आरक मिलता कहा? तो मैं तुमसे कहता हूं करोगे कैसे आत्मघात शुद्ध जहर मिलता नहीं जमाना खराब सतयुग में यह बातें होती थी अब बहुत मुश्किल और फिर तुम्हारी हालत संन्यास तक लेने की नहीं हो रही एक और आदमी आत्मघात करना चाहता था उसकी पत्नी घबरा गई उसने कमरा बंद करके भीतर और आत्मघात करने का उपाय किया पत्नी पड़ोस के लोगों को बुला लाई लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि स्टूल पे चढ़े म्याल से रस्सी बांधे अपनी कम्बर में रस्सी बांधे खड़े थे क्या राय हो यहां आत्मघात कर रहे हैं तो उन्होंने कभी सुना नहीं कि कंबर में रस्सी बांधने से कोई आत्मघात होता गले में बांधो अगर आत्मघात करना उन्होंने कहा पहले मैंने गले में बांधी थी मगर दम घुटता है हिम्मत तो चाहिए ना अब गले में बांधोगे दम घुटेगा तो वो अब कमर में बांध के रस्सी आत्मघात कर रहे हैं एक सज्जन और आत्मघात करने रेल की पटरी पे गए साथ में टिफिन भी ले गए थे एक चरवाहा वहां अपनी गायें चरा रहा था उसने पूछा कि आप यहां लेटे लेटे क्या कर रहे हैं उनका मैं आत्मघात करने की तैयारी कर रहा हूं पटरी पे लेटे टिफिन अपने बगल में रखे अखबार भी पढ़ रहे टिफिन किस लिए लाए उनका गाड़ियों का क्या भरोसा हिंदुस्तानी गाड़ी आए ना आए कितनी लेट हो जाए भूखों मरना है क्या तो टिफिन लेके आए तुमसे न हो सकेगा पहले सन्यास की तो हिम्मत करो फिर असली आत्मघात सन्यास से घट जाएगा ये तो तुम जो सोच रहे हो नकली आत्मघात है शरीर के बदलने से कुछ भी तो नहीं बदलेगा फिर पैदा होगे फिर गर्व होगा फिर यही यात्रा शुरू हो जाएगी असली आत्मघात सन्यास से ही घटता है असली क्योंकि अहंकार मर जाता असली क्योंकि और जीने की आकांक्षा समाप्त हो जाती असली क्योंकि फिर जन्म नहीं लेना पड़ता ऐसी मृत्यु मरो कि फिर जन्म ना लेना पड़े वही तो धर्म की सारी प्रक्रिया है धर्म का अर्थ है ऐसे मरण की प्रक्रिया कि फिर दोबारा जन्म ना हो तुम साथ सोचो कि चलो ये लोग चूक गए कोई कमर में बांध कर खड़ा हो गया किसी को जहर नकली मिल गया किसी की ट्रेन लेट हो गई हम सब उपाय कर लेंगे ऐसे सब उपाय मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार किए पिस्तौल खरीद लाया एक कनस्तर में मिट्टी का तेल भर लिया एक रस्सी ली नदी के किनारे पहुंचा एक टीले पे चढ़ गया एक ब्रश से रस्सी बांधी रस्सी को गले में बांधा सब उपाय किए थे उसने ताकि कोई तरह चूक ना हो अगर एक उपाय चूक जाए तो दूसरा उपाय काम में आ जाए फिर गले में रस्सी बांध के शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ेल लिया फिर आग लगाई और झूल गया पहाड़ी से कि अगर किसी तरह गिर भी जाए तो गहरी नदी है उसमें मर जाएगा और पिस्तौल भी हाथ में रखे पिस्तौल चलाई सिर में मारी झूलते हुए मगर सब पिस्तौल लगी रस्सी में जो बांधी थी सुधराम से पानी में गिर गया पानी में गिर गया तो आग बुझ गई और जब शाम को घर लौट के आया तो लोगों ने पूछा मामला क्या उसने कहा सब गड़बड़ हो गए अगर तैरना ना आता होता तो आज मरी गए होते तुम इन झंझटों में ना पड़ो। सुगम उपाय आत्महत्या का मैं तुम्हें बताता हूं सन्यास तुम ले लो कम से कम अपनी जीवनचर्या को तो नया ढंग दो तुम कहते हो जीवन निरर्थक मालूम होता है निरर्थक है जिसे तुम जीवन समझते रहो वो निरर्थक है मगर एक और जीवन है इस जीवन के पार इस जीवन से गहरा इस जीवन से भिन्न एक और आयाम है होने का ये जीवन व्यर्थ है सच व्यर्थ यही तो बुद्ध को भी दिखा लेकिन उन्होंने आत्मघात नहीं किया ध्यान की तलाश की अगर यह जीवन व्यर्थ है तो कोई और जीवन भी होगा इसलिए पे ही क्यों समाप्त मान लेते हो यह जीवन का मतलब रोटी रोजी कमाना दुकान चलाना रोज वही सुबह फिर उठे फिर वही कोल्हू का बैल जैसे चल पड़े फिर सांझ हो गई फिर आके सो गए फिर सुबह चले वही लड़ाई और धीरे धीरे किसी को भी लगेगा जिसमें थोड़ी बुद्धि है उसको लगेगा ये हो क्या रहा है इससे सार क्या है ऐसे ही चालीस साल करता रहा और पच्चीस साल तीस साल करूंगा फिर मर जाऊंगा इससे प्रयोजन क्या है सिर्फ बुद्धओं को ये विचार नहीं उठता यह सुबह कि तुम्हें विचार उठा कि जीवन निरर्थक है मगर इससे ही यह निर्णय लेना उचित नहीं है कि आत्मघात कर ले पहले और भी तो तलाश कर लो और ढंका जीवन भी हो सकता है मैं तुमसे कहता हूं और ढंका जीवन है मैं तुमसे जान के कह रहा हूं कि और ढंका जीवन है एक जीवन है जो बाहर की तरफ है वो व्यर्थ है और एक जीवन है जो भीतर की तरफ है वो ती अर्थ खोज रहा है लेकिन गलत दिशा में खोज रहा है इसलिए नहीं मिलता अब तुम ऐसा ही समझो कि एक आदमी रेत से तेल निकालने की कोशिश कर रहा और नहीं मिलता कहता, मैं आत्मघात कर लूंगा क्योंकि रेत में तेल नहीं अब इसमें रेत का क्या कसूर है तेल निकालना हो तो तिल से निकालो रेत में नहीं है तो रेत की कोई गलती नहीं तुम रेत से निकाल रहे हो यह तुम्हारी गलती है। एक आदमी दीवाल से निकलने की कोशिश करता नहीं निकल पाता तो कहता आत्मघात कर लूंगा क्योंकि दीवाल में कोई दरवाजा नहीं मगर दरवाजा भी है तुम दीवाल से निकलने की कोशिश कर रहे हो यह तुम्हारी भूल है दीवार दरवाजा नहीं है मगर दरवाजा नहीं है ऐसा तो तुम तभी कहना जब तुम जीवन के सब असाम कोई भी कदम उठाए उन्हें दरवाजा मिला सदा मिला नहीं तो महावीर बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट मोहम्मद जरथुस्त्र इन सब ने आत्मघात कर लिया होता इन्होंने आत्मघात नहीं किया इन्होंने रूपांतरण किया आत्म रूपांतरण किया अपने को बदल लिया एक नए जीवन का सूत्रपात हुआ जो महिमापूर्ण था दिव्य था भव्य था एक नया संगीत इनके भीतर उठा इनकी वीणा बजी इनके फूल खिले इनके जीवन में उत्सव आया तुम्हारे जीवन में उदासी है मुझे मालूम मगर तुम्हारे कारण कैसे पै जाओगे इससे कुछ लाभ नहीं होगा ऐसे तो तुम कई बार मर चुके हो हो सकता है पहले भी आत्मघात करते रहे हो शायद इसलिए ख्याल आता पुरानी आदत हो लत लग गई हो फिर उस तरह कर लोगे इससे कुछ भी नहीं होगा अब इस बार जीवन का ठीक ठीक सम्यक उपयोग कर लो इस जीवन में बड़ा सौंदर्य छिपा है मगर खोजने वाला चाहिए इस जीवन में बड़ी संपदा है ऐसी संपदा जो कभी नहीं छुकती सनातन संपदा है मगर ठीक दिशा में खुदाई करनी चाहिए और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिशा गलत होती और कभी कभी ऐसा भी होता है दिशा भी ठीक होती तो तुम खोदते नहीं तो सारी दुनिया कोलरेडो की तरफ भागने लगी सारा अमरीका कोलरेडो की तरफ भागने लगा सोना जगह जगह था खेतों में पड़ा था जहां खोदो वहां मिल रहा था जो गया वही धनपति हो गया एक आदमी के पास काफी संपत्ति थी को एक करोड़ रुपया था उसने सब संपत्ति बेच के उसने सोचा छोटा मोटा काम क्या करना सब संपत्ति बेच के पूरा पहाड़ खरीद लिया इसी आशा में कि अब तो धनी धन हो जाएगा लेकिन संयोग की बात पहाड़ बिल्कुल सोने से खाली था बड़ी खुदाई की यहां खोदा वहां खोदा थकने लगा घबराने लगा खोज करना कहा लेकिन गहरे में पहाड़ में नीचे दबा है तो उसने बड़े यंत्र और जो कुछ पास था घर मकान द्वार गहना जेवराज सब बेच दिया बड़े यंत्र लाया पहाड़ पर बड़ी गहरी खुदाई की लेकिन आखिर थक गया सोना न मिला सुनना मिला उसने अखबारों में विज्ञापन दिया कि मैं पूरा पहाड़ खोदने के सारे यंत्रों के साथ बेचना चाहता हूं उसके मित्रों ने कहा कौन खरीदेगा अब तुम बेकार विज्ञापन में पैसा खराब मत करो तुम्हारी खबर तो सारी अमेरिका में पहुंच गई सबको पता हो गया कि तुम्हें पहाड़ पर कुछ भी नहीं मिला सब तुमने गमा दिया इसके पीछे अब कौन पागल गमाएगा उसने कहा मैं ही कोई एक अकेला पागल थोड़ी हूं इतने बड़े मुल्क में कोई एक आद होगा वो आदमी बर्बाद हो गया तुम देखते नहीं उसने कहा जहां तक उसने खोदा है वहां तक सोना नहीं ये ठीक है लेकिन खुदाई तो आगे भी हो सकती एक कोशिश और कर ली जाए और तुम जान के हैरान होगे सिर्फ एक हाथ खुदाई करने पर दुनिया की सबसे बड़ी खदान मिली सिर्फ एक हाथ और खुदाई करने की बात थी तो कभी दिशा गलत होती तब तो मिली नहीं सकता कभी दिशा भी ठीक होती तो तुम पूरे नहीं जाते कभी तुम जाते भी हो तो आखिर आखिर में चूक जाते हो एक हाथ के फासले से भी आदमी लौट आ सकता है इसलिए इतनी जल्दी निर्णय मत लो कि जीवन व्यर्थ है मैं तुमसे कहता हूं चश्मे सा बदल के बाद सारी ऊर्जा को खुदाई में लगा दो और कभी निराश मत होना नहीं तो कभी ये हो सकता है एक हाथ पहले से लौटाओ खोदते ही जाना खोदते ही जाना आज नहीं कल कल नहीं परसों खोदते ही जाना एक दिन खजाना मिलने ही वाला है क्योंकि खजाना प्रत्येक के भीतर छिपाया ही गया है तुम्हारे होने में ही प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर खजाना है जहां जीवन है वही परमात्मा भीतर विराजमान है खुदाई करने की जरूरत है कोई थोड़ी खुदाई से पा लेता है क्योंकि किसी के कर्मों का जाल कम है कोई थोड़ी ज्यादा खुदाई से पाता है क्योंकि अतीत में बहुत कर्मों का जाल बना लिया आत्महत्या ही करनी हो तो कम से कम पहला साहस करो संन्यास का फिर मैं तुम्हें ठीक आत्महत्या का उपाय बता दूंगा ऐसी आत्महत्या का उपाय कि पुलिस भी नहीं पकड़ेगी अदालत में भी नहीं जाना पड़ेगा परमात्मा के कानून में भी कहीं नहीं आओगे मैं तुम्हें ठीक ठीक रास्ता बता दूंगा कैसे तिरोहित हो जाओ कैसे विलीन हो जाओ कैसे खो जाओ कैसे समाप्त हो जाओ और ये तो सच है कि जब तुम समाप्त होते हो तभी परमात्मा प्रकट होता है तुम्हारे मिटने में ही उसका होना है धर्म में प्रार्थना के लिए जगह नहीं लेकिन बौद्ध मंदिरों में उनके अनुयायी प्रणति और प्रार्थना में झुकते पाए जाते हैं यह कैसे बुद्ध को किसने सुना जो लोग सुनना चाहते थे सुन लिया जो कहा गया था वह नहीं सुना गया बुद्ध के धर्म में प्रार्थना के लिए कोई जगह नहीं क्योंकि बुद्ध के धर्म में परमात्मा के लिए ही कोई जगह नहीं प्रार्थना किससे करोगे बुद्ध कहते हैं परमात्मा बाहर नहीं है अगर बाहर हो तो प्रार्थना हो सकती है हाथ जोड़ो नमस्कार करो मांग करो स्तुति करो लेकिन परमात्मा बाहर नहीं है परमात्मा भीतर है और परमात्मा कहना भी उसे ठीक नहीं क्यों कहना ठीक नहीं है क्योंकि परमात्मा शब्द से ऐसा भाव होता है कि दुनिया को बनाने वाला चलाने वाला बुद्ध के विचार में ना कोई चलाने वाला है ना कोई बनाने वाला है दुनिया अपने से चल रही धर्म है परमात्मा नहीं है नियम है नियंता नहीं है इसलिए प्रार्थना किससे करो और प्रार्थना का मतलब ही क्या हो गया लोगों की प्रार्थना क्या खुशामत है इस देश में इतनी रुस्बत चलती है इतनी खुशामत चलती दुश्मन मर तो एक नारियल चढ़ा दे ये क्या है रुस्बत है और खूब सस्ते में निपटा रहे हो एक सड़ा नारियल खरीद लाऊं क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए कोई अच्छा नारियल तो खरीदता नहीं अलग दुकानें होती तीर्थ स्थानों में जहां चढ़ाने के लिए नारियल बिकते अलग ही दुकाने होती जहां सड़े सड़ा नारियल बिकते और ऐसे नारियल बिकते जो हजार दफे चढ़ चुके लौट आते इधर तुम चढ़ा के आए कि पुजारी उन्हें दुकानों पर बेच जाता सुबह आके फिर चढ़ जाते फिर चढ़ जाते हनुमान जी भी थक गए होंगे उन्हीं नारियलों से एक जो तथाकथित नेता हैं, उनकी भी मंद की कोई सीमा नहीं वो भी चुनाव लड़ते तो हनुमान जी के मंदिर के सहारे लड़ते कोई जोश हर आदमी के जोश सी हैं दिल्ली में हर नेता का जोश सी वो पहले जोशी को पूछता है कि जीतेंगे कि नहीं फिर किसी गुरु का आशीर्वाद लेने जाता मेरे पास तक लोग आ जाते आशीर्वाद दीजिए एक राजनेता आए मैंने उनसे पूछा पहले ये बताओ कि किस लिए क्योंकि राजनेताओं से मैं डरता हूं डरता इसलिए हूं कि तुम्हारे इरादे कुछ खराब हो पहले ये तो पक्का हो जाए कि तुम किस लिए आशीर्वाद चाहते हो उन्होंने कहा आपको सब पर जाओ इसमें तुम्हारा भी हित होगा और देश का भी हित होगा वो तो बहुत घबरा गए तो आप क्या कह रहे हैं ऐसा वचन ना बोलिए संत पुरुषों का ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए मैंने कहा और कौन बोलेगा उन्होंने कहा मैं तो जहां जाता हूं सभी जगह आशीर्वाद पाता हूं कहा तुम्हें जो आशीर्वाद देते होंगे वो तुम जैसे ही लोग होंगे तुम्हें उनसे आशा है कुछ मिल जाएगा उनको तुमसे आशा है कि कुछ को उनको तुमसे कुछ मिल जाएगा वो तुमको आशीर्वाद नहीं दिए तुम्हारे विपरीत जो खड़ा उसको भी आशीर्वाद दिए कोई भी जीत जाए तुम भगवान को रुस्ब भगवान के सामने तुम कहते हो कि तुम महान मैं छुद्र हालांकि तुम जानते हो महान असली में कौन है मगर आदमी को तो जरूरत पड़ जाए तो गधे से बाप कहना पड़ता था ये तो परमात्मा है अब इनसे तो जरूरत पड़ी तो कहनी पड़ेगा हालांकि बगल की नजर से तुम देखते रहते हो अगर नहीं हो पाया तो समझ लेना अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो फिर कभी प्रार्थना ना करूंगा बुद्ध ने कहा न कोई परमात्मा है बुद्ध तुम्हारी रुस्वत की धारणा को तोड़ देना चाहते थे बुद्ध चाहते थे कि तुम जागो तुम अपने को बदलो तुम किसी का सहारा मत खोजो वहां कौन है सहारा देने वाला तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों को प्रतिष्ठित कर लिया है तुम ही ने बनाई इसका इतना ही अर्थ है कि अगर परमात्मा है तो तुम्हारे चैतन्य में छिपा है वो तुम्हारे चैतन्य की सुवास है अपने चैतन्य को निखारो और परमात्मा प्रकट होगा प्रार्थना से नहीं ध्यान से प्रकट होगा प्रार्थना में दूसरा ध्यान में कोई दूसरा नहीं तुम अपने भीतर उतरते हो अपने को निखारते साफ करते पहुंचते धीरे धीरे जब विचार झड़ जाते वासनाएं गिर जाती तब तुम्हारे भीतर वह ज्योतिर्मे वह चिन्ह में प्रकट होता है तुम्हारे इस मृण में रूप में चिन में छिपा है यह बुद्ध ने कहा प्रार्थना से नहीं होगा ध्यान से होगा लेकिन जैसा मैंने तुमसे पहले कहा सुनता कौन बुद्ध की लोगों ने कहा चलो कोई परमात्मा नहीं चलेगा आप ही परमात्मा हम आपके ही चरणों में झुकते हैं आपकी ही प्रार्थना करेंगे बुद्ध ने घोषणा की थी परमात्मा नहीं है ताकि तुम समझ जाओ कि तुम भी परमात्मा हो नित का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है कि जब तक ईश्वर है तब तक आदमी स्वतंत्र ना हो सकेगा इसलिए निश्चय ने कहा ईश्वर मर गया इससे आदमी स्वतंत्र हुआ ऐसा नहीं लगता सिर्फ विक्षिप्त हुआ निश्चित खुद पागल होकर मरा बुद्ध ने भी यही कहा कि कोई ईश्वर नहीं है क्योंकि बुद्ध भी समझते हैं कि जब तक ईश्वर है तुम स्वतंत्र ना हो सकोगे लेकिन बुद्ध पागल नहीं हुए स्वतंत्र तुम्हें महिमा दी बुद्ध ने मनुष्य को परम महिमा दी बुद्ध की धारणा को चंडीदास ने अपने एक वचन में प्रकट किया है साबार ऊपर सत्य, ताहार ऊपर नाई सबसे ऊपर मनुष्य का सत्य है और उसके ऊपर और कोई सत्य नहीं बुद्ध मनुष्य जाति के सबसे बड़े मुक्तिदाता थे ध्यान हो लेकिन लोगों ने बुद्ध की ही प्रार्थना करनी शुरू कर दी बुद्ध के मंदिर बने मूर्तियां बनी प्रार्थना चली लोग बुद्ध की प्रार्थना तो करने लगे लेकिन बुद्ध के मूल तत्व से चूक गए प्रत्येक दृष्टा की अपनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में तुमने जरा भी कुछ जोड़ा घटाया कि खराब हो जाती और हम जोड़ते घटाते हम अपने मन को बीच में ले आते हम अपनी वासनाओं को बीच में ले आते हम रंग डालते चीजों को हम अपना रंग दे देते और तब बड़ा कठिन हो जाता बुद्ध को समझना क्योंकि बुद्ध ने इतनी ऊंची उड़ान ली है कि समझना बहुत कठिन हो जाता बुद्ध कहते हैं प्रार्थना की तो कोई जरूरत नहीं लेकिन झुकने का भाव कीमती किसी के सामने मत झुकना झुक ही जाना झुकना किसी के सामने गलत है लेकिन झुकना अपने आप में सही है क्योंकि जो झुकता है समर्पित होता है जो झुकता है वो मिटता है जो झुकता है उसका अहंकार खोता है अब ये बड़ा कठिन है तुम्हें ये समझ में आता है कि अगर मूर्ति हो परमात्मा हो तो झुका जा सकता है कोई झुकने को तो चाहिए बुद्ध कहते हैं झुकने को कोई नहीं चाहिए झुकना किसी वना के झुकोगे सिर्फ झुक जाओगे झुकने का मजा लोगे ना कोई मांग है ना कोई मांग को पूरी करने वाला तुम एक वृक्ष के पास झुक के पड़े हो या जमीन पर सिर रखे पड़े हो तुम मिट रहे हो गल रहे हो तुम विसर्जित हो रहे हो जो पूरी तरह झुक गया वो पूरी तरह उठ गया और जो अकड़ा खड़ा रहा वो झुकता चला गया है ध्यान रखना पहाड़ खड़े हैं अकड़े हुए इसलिए पानी से खाली रह जाते हैं वर्षा तो उन तो होती है लेकिन खाली रह जाते हैं। और झीलें जो खाली हैं झुकी हैं गड्ढे हैं सभी कुछ चेतन से भरा है चेतना का ही सारा जाल है चेतना प्रतिपल बरस रही लेकिन तुम अकड़े खड़े हो अकड़े खड़े हो इसलिए खाली रह जाते हो झुको बुद्ध से किसी ने पूछा है क्योंकि बुद्ध ने कहा किसी के सामने नहीं झुकना कोई पहुंच गया होगा तार्किक व्यक्ति उसने देखा कि बुद्ध कहते हैं किसी के सामने नहीं झुकना और लोग बुद्ध के सामने झुक रहे हैं और लोग कह रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामी संघम शरणम गच्छामी धम्मम शरणम गच्छामी बुद्ध की शरण मेरे सामने कोई नहीं झुक रहा लोग झुक रहे हैं अभी लोग इतने कुशल नहीं हो पाए इसलिए मेरा सहारा लेके झुक रहे हैं मगर मेरे सामने नहीं झुक रहे जैसे छोटे बच्चे को हम पढ़ाते तो कहते हैं गा गणेश का पुराने जमाने में कहते तो अब कहते हैं गा गधा का उसको गधा या गणेश से जोड़ना पड़ता है गा को नहीं तो बच्चे को गा समझ में नहीं आता हां गणेश जी की मूर्ति दिख जाती तो वह समझ जाता कि ठीक गा गणेश का फिर जिंदगी भर थोड़ी गा गणेश का फिर जब भी गाए तभी पढ़ना पड़े गा गणेश का तो फिर पढ़ना ही मुश्किल हो जाए फिर तो गा गणेश का और आते गधा भी छूट जाते फिर गाही शुद्ध रह जाता तो बुद्ध ने कहा जैसे छोटे बच्चे को चित्र का सहारा लेके समझाते ऐसा ये अभी छोटे बच्चे मैं तो सिर्फ गा गणेश का जल्दी ही ये प्रौढ़ हो जाएंगे फिर मेरी जरूरत ना होगी फिर मेरे बिना सहारे के झुक जाएंगे जैसे मां बच्चे को चलाती हाथ पकड़ के फिर जब बच्चा चलने लगता हाथ अलग कर लेती ऐसा सदगुरु चलाता फिर जब बड़ा बड़ा हो जाता प्रौढ़ हो जाता व्यक्ति हाथ अलग कर लेता फिर इस बुद्ध के वचनों में ये जो तीन सबके संघ की शरण जातों एक बुद्ध से इशारा लिया सहारा लिया एक बुद्ध को पहचाना एक बुद्ध से संबंध जोड़ा फिर आगे चले जैसे घाट से उतरे तो सीढ़ियों पे चले फिर सीढ़ियों से तो नदी में गए बुद्धम शरणम गच्छामी जिससे पहचान बनी जिससे नाता जोड़ा जिससे शिष्यत्व का संबंध बना जिसकी शरण गए फिर जल्दी ही ख्याल में आना शुरू हुआ कि बुद्धि थोड़ी बुद्ध हैं कृष्ण भी बुद्ध हैं महावीर भी बुद्ध हैं पतंजलि भी बुद्ध हैं भी बुद्ध हैं फिर और सारे बुद्ध दिखाई पड़ने लगे एक फूल से क्या पहचान हुई फिर सारे फूलों से दूसरा शरण है शरणम गच्छा और तीसरी शरण और बड़ी हो गई फिर जब सब को देखा सब फूलों को देखा तो उन फूलों के भीतर अन धागा दिखाई पड़ने लगा कि इतने बुद्ध हुए ये सब कैसे बुद्ध हुए ये किस कारण बुद्ध हुए धर्म के कारण फिर बुद्ध भी गए बुद्धों का संघ भी गया फिर धम्मम शरणम गच्छामी फिर धर्म की शरण आए और एक दिन वह भी चला जाएगा फिर सिर्फ झुकना रह जाएगा शुद्ध झुकना सीढ़िया उतरे बुद्ध सीढ़ियों जैसे फिर नदी में गए नदी बुद्ध के संघ संग जैसी अनुग्रह मानोगे लेकिन अब झुकना शुद्ध हो गया अब तुमने जान लिया कि मेरे न होने में ही मेरे होने का असली राज है मेरी शून्यता में ही मेरी पूर्णता है आज इतना है।